इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि देवास से विशाल तिवारी जी ने लिखकर भेजा है काफी बड़ा सवाल अब तक का मेरा प्रश्न यह है कि पिछले एक साल से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिन लोगों से पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हूं जिनके लिए जीवन का अहम आधा हिस्सा खर्च कर दिया पूरी मेहनत और लगन से इतने साल तक निस्वार्थ सेवा के बाद मुसीबत में इतने सालों तक साथ देने के बाद आज जब उनका मतलब पूरा हो गया तो वो मुझ पर मतलबी और चोर का इल्जाम लगा रहे हैं दूसरों को कहते फिर रहे हैं कि मैंने उनके पैसे खाए हैं जबकि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मैंने अपना प्लॉट तक बेच दिया घर की रकम गिरवी रख दी जो नीलाम होने वाली है मैं अपने मकान की किस्त नहीं भर पा रहा हूं। उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मार्केट से जो कर्ज लिया उसका ब्याज भी मैं ही भर रहा हूँ इतना परेशान हो गया हूँ कि किसी काम में मन नहीं लगता मैं अपनी जगह सही हूँ इसलिए अब ये सब झूठे आरोप मेरे लिए असहनीय है मेरा जीवन पूरा ढगम गया है ढगमगा गया है कि क्या करूँ आप बताइए अगर किसी के साथ इतना अच्छा करने के बावजूद भी आपको बुराई मिले तो क्या किया जाए घर परिवार को कुछ बता ही नहीं सकता कोई मदद भी नहीं कर रहा मैं अपना जीवन फिर से पटरी पर कैसे लाऊं और इन वित्तीय समस्याओं को भी कैसे हल करूं? आपसे यही प्रश्न है मार्गदर्शन दें। विशाल भाई हाँ विशाल तिवारी जी देवास हाँ विशाल भाई बहुत ही बधाई हो आपको एक शरीर यात्रा में ये सब आपको मिल गया ये तो आपके लिए बहुत ही सुखद घटना है कि जिस प्रकार के वातावरण जिस प्रकार की शिक्षा जिस प्रकार के संविधान में हम सब लोग जी रहे हैं उसमें तो हर आदमी के साथ ऐसे ही होना है लेकिन मजे की बात यह है कि आदमी अपने बूते पर कुछ न कुछ नियंत्रण करने का प्रयास करते हुए काफ़ी हम घायल होने से बचने का प्रयास करते रहे और आपके साथ ये घायल होने का कार्यक्रम बन गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है और अब आप बहुत अच्छे से इस लायक हो गए हो कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है क्या हम ये मानते हैं कि इसके लिए कारण वो लोग हैं जो लोग जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं क्या आप ये मानते हैं कि इनके लिए कारण आप में कोई अः अयोग्यता है क्या आप ये मानते हैं कि आप एक खराब देश में पैदा हो गए क्या आप मानते हैं कि क्या आप एक गलत समय में सत्यु को पैदा नहीं हुए कलयुग में पैदा हुए हैं अगर ये सब कारण नहीं है हमारे हिसाब से ये सब कोई कारण नहीं है कारण केवल केवल इतना ही है कि हम सब मानव अभी मानव हो जीने के स्वरूप को पहचाने ही नहीं है तो प्रिय हित लाभ में लग के संग्रह कोई उपलब्धि मानते हुए जिंदगी को एक अधूरे अधूरी जिंदगी की मैं ही जीने की जरूरत दौड़े हैं उसमें कोई कोई सफल हो गया तो वो अहंकारग्रस्त हो गया और ज्यादातर लोग आपके जैसे हैं जो असफल हो गए तो निराशाग्रस्त हो गए अब ये समझ में आ जाए कि ये अधूरी जिंदगी को पूरा मान के जीने के क्रम में ये सब चीजें हो रही हैं तब इसका उत्तर कहां से आया इस सिस्टम में से इस अधूरेपन के साथ जो हो सकता था आपके साथ घटित हो गया बहुत बढ़िया हो गया अभी ये मैक्सिमम है आप आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जिसके पास मेरे भाई खोने के लिए कुछ नहीं होता उसको यदि सही चीज़ें मिल जाएगी तो वो जिंदगी में आगे पाने की यात्रा शुरू कर सकता है तो आप तो बहुत लायक हैं कि अब पूरी जिंदगी क्या चीज़ हो सकती है उसको समझने का थोड़ा मन लगाइए थोड़ा अवसर बनाइए हम लोग उसको समझने का काम कर रहे हैं समझाने का काम भी कर रहे हैं यदि हो सकता है तो कभी मिलिए बैठ के बात करेंगे एक पूरी जिंदगी के साथ जुड़ना है भैया अधूरेपन के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं इससे हम बच सकते हैं अब हाँ पीछे जो कुछ भी हुआ पीछे जो कुछ भी हुआ भाई आज तक दुनिया में कोई एक आदमी आप बता दो जिसने सेवा किया हो लोगों का मदद किया हो और वो सुखी हो गया हो इसका मतलब ये नहीं करे कि सेवा नहीं करनी मदद नहीं करनी इसका मतलब ये करे कि अधूरे के साथ आप कितना भी अच्छे से जियोगे वो हमेशा अधूरा ही रहता है उसमें से कोई तरप्ती किसी को नहीं हुई एक भी मॉडल आज तक खड़ा नहीं हुआ तो ये बेहतर है कि अभी इससे इससे मुक्त होकर हम बढ़िया तरीके से चल सकते हैं पूरा क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ समझ गए हैं कि पूरी जिंदगी क्या होती है जिसमें भी दिक्कतें ही नहीं हो है ना तो इन दिक्कतों से मुक्त रहकर हम जी सकते हैं उसके लिए जरूरी है थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है कि आखिर एक पूरी जिंदगी क्या होती है और उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है इस पर बहुत ही प्रमाणिक चीजें यहाँ पर हाथ में लगी हुई है कभी अवसर बने तो आके आप देखिएगा ठीक है भाई हरियाणा